सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार परेली के राज्यपाल ने एल आई सी ऑफ इंडिया में जानकारी लेने के लिए एक अपील दायर की थी पर उन्हें जानकारी नहीं दी गई और बाद में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने यह तर्क दिया कि उन्होंने उस वक्त अभी ज्वाइन ही किया था और इसलिए उन्हें आर के बारे में जानकारी नहीं थी राजपाल ने फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर की और कार्रवाई करते हुए सी ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जानकारी ना देने का कारण मांगा पीआईओ ने वही कारण दोहराया जिसे कमीशन ने जायज न ठहराते हुए उन आरोप आर के तहत पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना डाला अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rtigov.in